के भी भी पांक, के पांक, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा जहाँ पना मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें, बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने के लिए कहा अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे अकबर उससे बहुत प्रभावित हुए उन्होंने उसे अपना मंत्री बनाने की पेशकश की किंतु व्यक्ति ने कहा मेरे मालिक मैंने आज कई भाषाओं में बात की क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की परंतु असफल रहे वह व्यक्ति, व्यक्ति मंत्रियों, मंत्रियों पर, पर हंसने लगा उसने कहा मैंने, मैंने यहाँ के बारे में सुना बारे है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई वह बिरबल की ओर सहायता के लिए देखने लगी उसने बिरबल से कहा मुझे अपमान से बचाने के लिए कुछ करो बिरबल ने उस व्यक्ति से कहा मेरे दोस्त आप थके हुए लग रहे हैं आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है कृपया आज आप आराम करें मैं कल सुबह आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया उसने स्वादिष्ट भोजन लिया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बिरबल से कहा तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे बिरबल ने कहा जहा चिंता न करें। मेरे, मेरे पास एक, एक योजना योजन है उस रात जब, जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था तब, तब बिरबल ने, ने काला कम्बल अपने, अपने चारों ओर लपेटा, लपेटा और चुपके चुप चुप से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया बिरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की व्यक्ति तुरंत उठ गया किंतु जब उसने अंधेरे में काली शरीर वाला व्यक्ति देखा तो उसने सोचा कि वह कोई भूत है उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया हे भगवान जगन्नाथ हे भगवान जगन्नाथ मुझे बचाओ मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया बिरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया उसने व्यक्ति से कहा तो तुम तो उड़िया निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है मैं सही कह रहा हूँ व्यक्ति ने बिरबल से कहा कि वह सही है अकबर बोले एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाए बोल ले, लेकिन जब वह डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है बिरबल ने पहली को हल कर दिया अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की एक कहानी वाचक स्वर भारती परिमल